पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 19 संगति दृश्य का स्वभाव स्वरूप और प्रयोजन कहकर अगले सूत्र में उनकी अवस्थाओं का वर्णन करते हैं विशेषा विशेष लिंग मात्रालिंगाणी गुण परवाणी गुणों की चार अवस्थाएं परिणाम है विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग व्याख्या सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों की चार अवस्थाएं हैं विशेष अविशेष लिंगमात्र और अलिंग पहला विशेष सोलह हैं पांच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और भूमि जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तन्मात्राओं के क्रम से कार्य है पांच ज्ञानेंद्रिय स्रोत्र त्वचा चक्षु रसना और नासिका पांच कर्मेंद्रिय वाणी हस्त पाद पायु और उपस्थ ग्यारहवा मन जो अहंकार के कार्य हैं ये सोलह तीनों गुणों के विशेष परिणाम हैं इनको विशेष इस कारण से कहते हैं कि तीनों गुणों के सुख दुख मोहादि जो विशेष धर्म हैं वे सब शांत घोर मूढ़ रूप से इनमें रहते हैं दूसरा अविशेष छह हैं पांच तन्मात्राएँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो पांचों महाभूतों के क्रम से कारण हैं और एक अहंकार जो एकादश इंद्रियों का कारण है ये छह क्रम से अहंकार और महत्त्व के कार्य गुणों के अविशेष परिणाम हैं इनमें शांत घोर मूढ़ रूप विशेष धर्म नहीं रहते इसलिए अविशेष कहलाते हैं तन्मात्राण्य विशेषान्य विशेषास्तोहिते न ना शांता नापी घोरास्ते न मूढ़स्चा मूढ़श्चा विशेषिण तन्मात्राएँ अविशेष हैं वे इसलिए अविशेष हैं क्योंकि वे शांत घोर और मूढ़ नहीं होते तीसरा लिंग मात्र सत्तामात्र महतत्व समष्टि तथा व्यष्टिचित्त यह विशेष अविशेष से रहित केवल चिन्ह मात्र तीनों गुणों का प्रथम परिणाम है लिंग इसलिए कहलाता है क्योंकि चिन्ह मात्र व्यक्त है चौथा अलिंग अव्यक्त मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्यावस्था यह अलिंग अवस्था पुरुष के निष्प्रयोजन है अलिंग अवस्था के आदि में पुरुषार्थता कारण नहीं है और उस अवस्था की भी पुरुषार्थता कारण नहीं होती यह पुरुषार्थकृत भी नहीं है इस कारण नित्य कही जाती है अलिंग इसलिए कहलाती है कि इसका कोई चिन्ह नहीं अर्थात व्यक्त नहीं है अव्यक्त है ये चारों तीनों गुणों के परिणाम की अवस्था विशेष है इनमें से पहली तीन अवस्थाएँ गुणों के विषम परिणाम से होती है यही पुरुष के प्रयोजन को साधती है चौथी अलिंग अवस्था में गुणों में साम्य परिणाम होता है इसकी पुरुष के भोग तथा अपवर्ग किसी प्रयोजन में प्रवृत्ति नहीं होती परंतु इसी अवस्था की ओर गुणों के जानने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि यह मूल अवस्था है इसी को प्रकृति प्रधान अव्यक्त तथा माया भी कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम ज्ञान दिलाने के लिए यह क्रम दिखलाया है उत्पत्ति का क्रम इससे उल्टा होगा अर्थात अलिंग से लिंग लिंग से छ अव, अविशेष और अविशेष से सोलह विशेष उत्पन्न होते हैं इन विशेषों का कोई तत्वान्तर परिणाम नहीं होता इनके केवल धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम होते रहते हैं जो तीसरे पाद में बतलाए जाएंगे शंका गीता में तीनों गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ बतलाया गया है यथा सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव सत्व रजस और तमस ये प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं और यहाँ इस सूत्र में गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति बतलाया है समाधान वास्तव में गुणों की साम्य अवस्था ही अव्यक्त मूल प्रकृति है गुणों की अव्यक्त साम्य अवस्था से व्यक्त विषम अवस्था में आने को ही गीता में प्रकृति से गुणों का उत्पन्न होना बतलाया गया है जैसा कि वार्ष गण्याचार्य ने कहा है गुणा नाम रूपम न दृष्टि प्रसमृक्षती यदू दृष्टिपथम प्राप्त धनमाव सुतुक्षकम गुणों का असल रूप अर्थात साम्य परिणाम मूल प्रकृति अव्यक्त होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता जो विषम परिणाम दृष्टिगोचर होता है वह माया जैसा है और विनाशी है अन्य स्मृतियाँ भी ऐसा ही बतलाती हैं यथा प्रकृति साम्य से निर्विशेष से मानवी चेष्टा यत स भगवान काल इतधीये हे मानवी निर्विशेष गुण साम्य प्रकृति की जिससे चेष्टा होती है वह भगवान काल कहलाते हैं